आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और शिरो में जो 18 मार्च 2017 को कृषि मेला का आयोजन किया गया था खंडलवाल छात्रावास में

वहाँ के बहुत सारी बातें हमने आपको सुनाई हैं अब हाथी है भारी हमारे किसान भाई बहने जो उस मेले में पूरे डिस्ट्रिक्ट से रेवधर और सिरोही और पिंडवाड़ा ऐसे आसपास पास के गाँव से वहाँ पर पूरे 12 से 1500 किसानों का एक बहुत बड़ा समूह इस मेले को देखने के लिए आया था तो मैंने कोशिश की कि जो किसान हमारे काउंटर पे रेडियो पर रेडियो मधुबन के स्टॉल पर आए थे उनसे कुछ बातें की

और उनकी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा है तो यहाँ इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे किसान भाई बहनों से मिले उनकी बातें आपको सुना रहे हैं तो आशा करता हूं कि

आप में से कुछ लोग जिन्होंने बात की है स्टॉल पे आके वो अगर रेडियो सुन रहे हो तो उनको बहुत खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी क्योंकि अपने किसान भाई जब रेडियो पे बोलते हैं तो कैसा बोलते कैसा फील होता है ये आज आप एक्सपीरियंस करेंगे मैं प्ले कर रहा हूं तो आशा करता हूं आपको आपकी बातें अच्छी लगेगी इसी शुभ आशा के साथ चलिए सुनते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम को मेरा गाँव मेरा अंचल को

आप सुनाए हैं रेणुमाधुन नाइन्टी 90.4 फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो <laughs> <laughs> जिला स्त्री जो

कर्षक मेला किया जा रहा है आत्मा जो हमारा एग्रुनेशनल ते टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट एजेंसी जो है इसका सरकार की मंशा है कि जो भी परियोजनाएँ होती थी पहले ऊपर से आती थी अब परियोजनाएँ नीचे से जिले की

आवश्यकता बना बनाकर ऊपर भेजी जाती है और आत्मा हमारे कृषि पर्यवेक्षक और डब्ल्यू के माध्यम से इसको संपादित करवाते हैं इस मेले का मुख्य उद्देश्य यह है कि तो दूर दराज में रहने वाले काश्तारों को जो नवाचार और जो अनुसंधान कार्य हुए हैं और विभागीय योजना की तकनीकी जानकारी उन तक पहुँचाने का ध्येय रहता है और यहाँ एग्जिबिशन जो कृषिगत और कृषि से संबंधित जो विषय है उनकी स्टॉल्स लगाई गई है और

चूंकि इन स्टॉल्स को देख के खासकर नवाचार के बारे में तकनीकी हासिल कर सकता है इसके अलावा अनुसंधान कार्यों का जो कृषि वैज्ञानिक जो हमारे विभिन्न केविके हैं या कृषि अनुसंधान केंद्रों से आएंगे और कास्कारों की प्रस्तुति कार्यक्रम और इसमें किया जाएगा कास्कार अपनी कोई शंका है या कृषिगत कोई जानकारी चाहता है

तो वो वैज्ञानिकों से पूछेगा और वैज्ञानिक उनका मौके पे ही उनका सुझाव या उनको जवाब दिया जाएगा और कुछ जो राज्य सरकार या पॉलिसी मेकर की जो बातें होगी हम उनको आज लिपिबद्ध करके राज्य सरकार तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे धन्यवाद

नमस्कार आप सुन रहे हमारे साथ हैं जो रेउदर में रहते हैं किसान हैं उनसे हम लोग बात करते हैं आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत मैं अब खेती के बारे में मतलब जानना चाहता हूं ये मूंगफली की अभी हम नमने बोई है उसमें जड़ गलन हो रहा है तो उसके लिए क्या करें ये हमारी प्रॉब्लम है मेन प्रॉब्लम कैसे आप खेती कर रहे हैं हम आज

बीस तीस साल से खेती कर रहे हैं सर बीस साल से जी, तो साल से। एक ऐसा समय का बताइए जब तीस साल से आप खेती कर रहे हो तो एक बार तो आपको बहुत अच्छी फसल मिली होगी बहुत खुशियाँ आई होगी हाँ तो उस समय का कैसे आपने किया था उसके बारे में अब उस टाइम में तो इतना मालूम तो नहीं है लेकिन जमीन पड़त थी हाँ हा। इस हिसाब से मतलब पैदा अच्छी हुई थी अब बार बार बार बार बोल रहे हैं ना उस हिसाब से उस जमीन में मतलब अब

जल गलन है या पौधा नष्ट होना ये दो साल से हो रहा है अच्छा हाँ दो साल से ऐसी हाँ, दिक्कतें आ रही है जी, जी, जी. या क्या पता जलवायु परिवर्तन के हिसाब से है या क्या है रोग वो मतलब हमको नहीं मालूम अच्छा, आपने पानी का और भूमि का परीक्षण किया है नहीं वो हमने नहीं किया करवाया अभी करवाना है अभी किया नहीं है सर नहीं गाँव हमारा मतलब पूरा खेती आ रही है मतलब आज कम ऐसी कम

100 डेढ़ सौ घर की बस्ती है सब मतलब खेती आदमी मजदूरी है सब कोई नौकरियात नहीं है नहीं है बाहर से आता है कुछ मतलब सब खेती पशुपालन और मैन खेती है हमारा आधार मतलब यही है और पूरे गांव में कितने घर हैं आपके हमारे आते डेढ़ सौ घर होंगे डेढ़ घर के आसपास और थोड़ा सा गांव के बारे में बताइए वहाँ का परिवेश और वहाँ कौन सा मंदिर है और किस तरह का माहौल है किस तरह का गाँव में साकम्बरी माता का मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है

आप भी आओ तो देख सकते हो मतलब वो मतलब बहुत पुराना है और उसी हिसाब से मतलब उसका साथ साथ पर्सा भी है और वैसे भी मंदिर तो बहुत हैं सब अच्छे है मंदिर भी सब दर्शन लायक है

बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा किसान भाई और मैं चाहूँगा कि रेडियो मधुबन को सुनने वाले हमारे सभी अधिकारी जो इस बारे में जानकारी रखते हैं उनसे मैं कहूँगा ज़रूर फ़ोन करके आप हमें बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए जैसे जड़ गलन का जो प्रॉब्लम है वो हमारे रेवदर इलाके में आस के गाँव में बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें दो साल से देखने में आ रहा है तो सभी किसान भाई इससे परेशान हैं तो आप लोग जरूर मदद करें ऐसी मेरी शुभाशा आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कते रहो

नमस्कार आप संध्या रेडियो मतबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम हमारे साथ शंकरलाल माली माली हमारे साथ है जो किसान है और 75 में भी बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हैं तो आइए उनके उनसे ही जानते हैं कि उनका ये रहस्य क्या है क्योंकि आज 50-60 साल में लोग परेशान हो जाते पर हैं है। 75 साल में भी यंग एक्टिव है तो इसका राज क्या है वो जानना चाहते हैं देखो मैंने मैंने उम्र में काफ़ी काम किया है काफ़ी मेहनत की है और अभी करीबन दस साल से मैं योगा भी करता हूँ कभी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है तो नहीं करता हूँ

बाकी योग भी करता हूँ खानपान पे ध्यान रखता हूँ क्या सुबह जल्दी उठता हूँ यही मेरी दिनचर्या है अच्छा, अच्छा। तो कुछ पर जाता हूँ खेती का काम भी देखता हूँ शंकरलाल जी आप अपना खेती के बारे में थोड़ा सा बताइए खेती के बारे में मेरा एक्सपीरियंस है शिविर में जैसे मीठा पानी बहुत कम मिलता है क्या लवणी पानी मिलता है मीठा है कहीं कहीं मीठा भी है क्या उसमें गेहूँ वगैरह सरसों वगैरह ये फसलें अच्छी होती है

अब इस एरिए में गर्मी के इस दो या तीन साल से देख रहा हूँ गर्मी ज्यादा पड़ती है गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिए सब्जी गर्मियों के दिनों में सब्जी इतनी नहीं पनपती है जितनी होनी चाहिए अच्छा आपने अपने इस खेती के क्षेत्र में कितना वो एक, एक ऐसा समय के बारे में बताइए जहाँ पर आपने बहुत पैदावार ली हो

कब था और कैसे बना ये करीबन 20 साल 25 साल पहले बताऊं मैं एक बिंग में मैंने पाँच कुंटल करीब पैदा किया हुआ है एक बीग में दस बोरी गेहूँ की पैदा की हुई है अच्छा अच्छा अभी कैसे है अभी तो ठीक है अब हाथ होता नहीं है ना उम्र हो गई ना नहीं नहीं फिर भी आप किसी और से करवाते हो तो कैसा हाँ कैसे बस वही करवाते हैं देसी खाद मिलता नहीं है अभी प्रॉब्लम यही है देसी खाद नहीं मिलता है

इसलिए ये और यूरिया वगैरह डी ए पी इससे इसके सारे खेती करते हैं अब ये दूसरा ये खाद मिलना है ना क्या कहते हैं इसको ये हाँ इसके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं अभी हाँ विचार करना चाहिए अच्छी बात अच्छा सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा जैसे शिंकर लाल ने जो है बीस पच्चीस तीस साल से शायद खेती कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा समय हो गया होगा लेकिन उन्होंने कहा कि बीस साल पहले उन्होंने एक बीघा में इतना अच्छा पैदावार लिया था बीस

एक बीगे में पाँच क्विंटल पाँच क्विंटल एक बीगा में अगर आप लेते हैं तो बड़ी बात है एक बीगा में दस क्विंटल क्यों आज तो आप सोच भी नहीं सकते हैं तो ये पहला उन्होंने बीस साल पहले उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ये काम किया था लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हो रहा है तो उन्हें थोड़ा दिक्कत भी है और वो चाहते हैं कि जो अभी फिर से एक बार ऑर्गेनिक क्रांति हो रही है तो उसके बारे में जानकारी लेकर वो फिर से वापस उसी तरह से खेती करने की सोच रहे हैं तो शंकर जी की बातें शायद आप सभी की दिल की बातें हो सकती हैं तो मैं चाहूँगा

कि हमारे किसान कृषि विज्ञान केंद्र के सभी अधिकारी और डॉक्टर्स जो सुन रहे हैं उन सभी से मैं आह्वान करूंगा कि हमारे सिरोई के जो किसान हैं उन सभी को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताएं और आगे बढ़ाएं ऐसी शुभ आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शंकरलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया

अच्छा ठीक है आपका नाम समनाराम ज… स… पिनवाड़ा से अच्छा अच्छा अच्छा पिनवाड़ी जो इस बार क्या लगाया था आपने इसमें गेहूँ था और राईला था अच्छा हुआ और अच्छा वो सब्जी भी अच्छी हुई अच्छा अच्छा हाँ ठीक है हाँ की है हमारा पानी ठीक है पानी फुल है अच्छा ठीक है जमीन भी ठीक है अच्छा ओके बहुत बहुत धन्यवाद

मैं उमाराम चौधरी गांव चिरावल तहसील जिला सिरोही मैं मतलब पपीता की पहले खेती करता था 2004 से चार सेवन से रेड लेडी की उसको करते हुए मैंने 2016 तक रेगुलर पपीता की खेती करी है और अभी भी जारी है उसके बाद मैंने भीम प्लस नाम की क्वालिटी है टिचू कल्चर का केला आता है

उसका उपयोग किया 2016 में लगाया था जिसका प्रोडक्शन देख के मैं गुजरात के भरूच सूरत से भी अच्छा प्रोडक्शन लेके संतुष्ट हूँ जो मैंने ठेका पद्धति से ग्यारह रुपये पचपन पैसे में बेचा और हाल भी मेरा पपीता ताइवान है वो आठ रूपये सत्तर पैसे में ठेका पद्धति से जा रहा है और अभी मैं नई टेक्नोलॉजी के एक पपीता पे और रिचर्च कर रहा हूँ जो आइस बेरी ऑस्ट्रेलिया का है

वो इस साल में लगाने जा रहा अच्छा। हूँ अच्छा, आपको जो 25000 का इनाम मिला है उसके बारे में 25000 का इनाम पाकर तो मैं खुश ही हूँ एक किसानों को संदेश मिला है जी जी। और मुझे मेहनत का फल मिला है और प्रशासन ने इस चीज को यहाँ पे स्वीकारा और मुझे मोटिवेट किया इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आपका शुभ नाम और पूरा डिटेल

किसान भाई आपका नाम ओबाराम कल भी मैं बाढ़ गाँव ऐसी हूँ सर मैं बाढ़ गाँव ऐसी हूँ मैं खेती करता हूं वैसे तो मैं कृषक मित्र भी हूं कृषि विभाग से आत्मा योजना से और उसमें जैसे किसानों को कौ सारे समाचार होते हैं जैसे बारिश का है तो बारिश में तो कैसे रहता है कि भाई मौसम आया है तो बरसात होगी की नहीं होगी जैसे कृषि विभाग ऐसी मैसेज आया तो हम किसानों को सूचना देते है की भाई ये बारिश होने वाली है और

कभी कभी ऐसे बारिश नहीं होगी ये भी सूचना देते हैं जैसे कृषि विभाग वाले मैसेज देते हैं उसके अनुसार और ऐसे बहुत सारी हम सुविधा देते हैं जैसे किसानों का मेले के बारे में किसानों के जैसे खाद बीज के बारे में वैसे तो किसानों को हम जैसे ज्यादा से ज्यादा सलाह देते हैं कि ऑर्गेनाइज खेती कीजिए मैं जैसे हमारे गाँव में है जो बड़े बड़े किसान है मोती जी है मोती जी कल है और ऐसे बहुत सारे किसान है पुरोहित भी है

जैसे प्रेमाराम जी है ईश्वरलाल जी है हाजा जी है उनको सबको मेरे मित्र है और वो उनको हमेशा ऐसी चीजें बताता रहता हूं। वैसे तो मैं उनको ज्यादातर तो सलाह देता हूं कि यूरिया डीएपी का कम उपयोग करके जैसे जैविक खाद है जैसे पीएसबी कल्चर है जैसे ऑर्गेनाइज बहुत सारी चीजें वो देता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि किसान ऑर्गेनाइज खेती करे

मैं इदान चारण सेवानिवृत्त रेवेन्यू इंस्पेक्टर निवेदन ये हैं कि ग्राम पंचायत समिति पिंडवाड़ा के ग्राम झांकर का निवासी हूँ एवं इस क्षेत्र के कृषि से संबंधित जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ यहाँ के लिए मूल रूप से देशी खाद के साथ में

कुछ नॉर्मल मात्रा में यूरिया एवं डीएपी जैविक ये खाद का अगर सही रूप से उसमें निस्तारण किया जाए बोहाया जाए ज़्यादा मात्रा में इसको इस जहर को नहीं डालकर देसी खाद का अगर इसमें उपयोग किया जाए तो फसल अच्छी होगी एवं इस क्षेत्र में चौदह गेहूं

जो बीज जिसका नाम चौदह हमारे यहाँ है जो इस क्षेत्र में कामयाब होता है इसके साथ में रायडा है ब्लैक जिसको पायोनर के अच्छी जमीन इस जमीन का जो माफिक है वो पायोनिर एवं पीली शिशु भी बहुत कामयाब एवं इसके साफ एवं ये क्या नाम इसके कपास कपास है ये भी काफ़ी

बोने के लिए कायम है इसलिए इनका अगर सही सिस्टम से काम में लिया जाए मूल रूप से यहाँ पानी का कमी के कारण यहाँ का क्षेत्र थोड़ा एग्रीकल्चर में ये पिंडवाड़ा क्षेत्र जब भी बारिश अगर हो जाता है तो पानी की सुविधा हो जाती है और पानी बारिश कम होने की वजह से थोड़ी समस्याएं आती है धन्यवाद

रघुभा माली बाबा रामदेव कृषि फार्म सिरोही मैं मेरे किसान भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि हम लोग जो खेती करते हैं वो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से करें जिससे कि पानी की और बिजली की 50 परसेंट बचत होती है और साथ ही उत्पादन डबल या तीन गुना उसका उत्पादन मिलता है मैं पिछले पांच वर्षो से बूंद बूंद सिंचाई से खेती करता आ रहा हूं और साथ ही

मैं मेरे देश के किसान भाइयों को यह भी संदेश देना चाहूंगा कि देश में बढ़ती हुई बीमारियां जिस तरह से कैंसर की बीमारी तो उसके लिए हमें जैविक खेती सभी किसान भाइयों को चालू करनी होगी और जैविक खेती और वनस्पति कीटनाशक स्प्रे भी हमें हाथ से तैयार करना होंगे

तब जाकर इस बीमारी पर रोकथाम हम लगा पाएंगे तो मैं सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि आप बुंद बूंद सिंचाई योजना से खेती करें और साथ ही जब जैविक खेती करें धन्यवाद आज जो मुझे मधुबंद रेडियो द्वारा जो मेरा इंटरव्यू लिया गया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद और इससे जरूर मेरे किसान भाई प्रेरणा लेंगे और ये जो है हमारे किसान भाई इसको प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे धन्यवाद एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आज आपको

कृषि मेला में खास करके अवार्ड भी दिया गया और आपको मंच पे भी बुलाया गया आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसके बारे में बताइए मुझे बड़ी खुशी है कि जब जब भी किसान मेला होता है तो प्रशासन द्वारा मुझे भी मंच पर आकर बोलने के लिए मेरे किसान भाइयों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है और मेरे द्वारा जितने भी अच्छे तकनीक नई तकनीक से खेती जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे किसान भाइयों के साथ मैं शेयर करूँ पूरे जिले भर के किसान आते हैं

मेरी कुछ बातें उनको बताता हूं तो जरूर उससे प्रेरणा लेकर मेरे किसान भाई बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और दूसरी बात कि जो मुझे आज जैसे नारियल में जो अवार्ड मिला तो उसके लिए आज मुझे अवार्ड मिला है तो मेरे किसान भाई प्रेरणा लेकर बहुत अच्छे से अच्छा वो भी उसमें करेंगे और अगले वर्ष के इनाम के लिए वो भी मेहनत इतनी करेंगे कि वो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन तैयार करके यहाँ लाए और वो भी इनाम पाए

नमस्कार आप 90.4 एफएम मेरा गांव इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास दर से किसान भाई हैं जिनसे हम बात करेंगे आपका नाम गंगा सिंह नाम है गेहूँ की खेती करते राईड़ा बोते और इरिंडा और जीरे की आ, और, और पशुपालन का काम है हमारे अच्छा हाँ अच्छा। और आपके गाँव के बारे में बताइए हमारे गाँव में पानी की बहुत कमी है और वहाँ पे तालाब हाँ खारा पानी है हाँ

उसके लिए कुछ आपने किया है कुछ किया नहीं है अभी कोई सरकार वादा किया है कि हम करेंगे वादा ठीक है सरकार करती है लेकिन आप सब इकट्ठा मिलके कहीं एप्लीकेशन दिया है क्या गांव के सभी लोग जिनको भी प्रॉब्लम है हाँ दिया दिया दिया है, हाँ, किसके दिया है? ये आए थे कल मुख्यमंत्री जी अच्छा अच्छा, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दावी करते उसमें फर्क तो अभी मतलब थोड़ी टेक्नोलॉजी के यो डी दे के अच्छी खेती करते हैं पहले

पहले ऐसे ही बोते थे अच्छा अच्छा हाँ लेकिन पहले के मामले में अभी में इनकम सोर्स कैसा इनकम ज्यादा है ज्यादा डबल डबल डबल, डबल डबल है अभी। डबल अभी अभी हाँ

बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया पानी की थोड़ी समस्या।, आ, समस्या आ, अच्छा देलदर में जो पानी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है खारा पानी मिल रहा है अगर पानी की समस्या खत्म हो जाती है तो देलदर में किसानों की जो है खुशहाली बढ़ेगी खुशी आएगी तो मैं चाहूँगा रेडियो मधुबन के माध्यम से देलदर में जो पानी की समस्या है उसको कहीं ना कहीं आप अपने तरफ से जरूर ठीक करें ऐसी शुभ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया

ये मेरा नाम धीराराम है गांव दातराई तहसील जिला राजस्थान से सर। मेरे 2012 29 जून को बिजली करंट से हाथ कट गया था मैं कांटेक्ट पे ठेकेदारी के तौर पे काम कर रहा था ठेकेदार के दिन उस दौरान मेरे मुझे कोई सरकारी आर्थिक सहायता ना कोई कुछ मिला वहाँ

कई दक्के खाने के बावजूद मैं कई जगह जाने मुझे कहा गया आपके कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर साहब ने मुझे पचास हजार रुपये दिए थे जयंस साहब और उन्होंने मिलके और साठ हजार रुपये मेरे इंश्योरेंस के बता के दिए थे बाकी मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली मेरे पचास से पाँच चार से पाँच लाख रुपए मेरे ये हाथ कटा उसमें खर्च हुए हैं

तो आप क्या रेडियो मधुबन से क्या अपेक्षा रखते हैं श्रोताओं ऐसी है मैं यही रखता हूं कि मुझे कभी सरकार या कोई मेरी आर्थिक सहायता करीब को मैं किसान का बेटा हूं मुझे कोई न कोई आर्थिक सहायता मिल जाती तो मैं अपना व्यवसाय या मेरे बच्चों का पालन पोषण कर सकता था आपका कांटेक्ट नंबर बताइए जी मेरा नंबर है नाइन धन्यवाद

नमस्कार किसान भाई बहनों आशा करता हूं कि आज का ये कार्यक्रम भी आपको अच्छा लगा होगा आप

जिस तरह से बातें करते हैं तो आपको अच्छा फील हुआ होगा और आप सभी ने भी किसानों की जो समस्या है उनकी जुबानी आपने सुना होगा और इसका समाधान भी प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में आपको मिल सकेगा बहुत ही अच्छा एक सेशन है जो शायद आप कल या कल सुने होंगे तो मैं आशा करता हूं कि उसमें समाधान आपको मिल गया है और बहुत सारे किसान हमारे रेद्वर के आस के जिनका जड़ गलन,

रोग के बारे में बताया गया था उसके लिए आप भूमि में शुरुआत में ट्राइकोडर्मा फफुंद अगर यूज़ करते हैं तो ये समस्याएं ख़त्म होती हैं और अगर ऐसि और फिर भी जड़गलन रोग आता है तो मेटाइज़म एक फफुंद है जिसका आप उपयोग करने से आपकी ये समस्याएँ ख़त्म हो सकती हैं तो ये केमिकल नहीं है ये फफुंद है बैक्टीरिया है जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती हैं ये

बहुत ही अच्छा जैविक खाद है जिसके माध्यम से आप अपने आ, फसल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला फसल आप ले सकते हैं तो आशा करता हूं किसान भाई बहनों आप सभी को आज का भी ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा आप सभी खुश रहें मस्त रहें अपनी खेती में उन्नति करें ऐसी शुभ के साथ मुझे यानी आर रमेश को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडवंध वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो